नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष एफ इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे बातें करते हैं और जब उनसे बातें करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में एक नई खुशी मिल जाती है क्यूँकी हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव है अपना एक ऊर्जा है जिससे वो अपना काम को करते हैं और उनसे जब बातें करते है तो वो सारी चीजें हमें फ्लैश हो जाती है हमारे अपने जीवन के कहीं न कहीं छोटे बड़े अनुभव जो है के साथ जोड़ने की कोशिश हम लोग करते हैं या फिर कहीं ना कहीं एक लर्निंग हमको मिलता है तो आई ये ऐसा ही कुछ अनुभव आज हम लोग करेंगे और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष दिल्ली से महेश जी और शीतल जी बधारे हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद थैंक यू ओम शांति धन्यवाद ओम शांति जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करते हुए मुझे खुशी हो रहा है और मैं आप सभी को महेश जी से जोड़ना चाहूंगा महेश जी आप अपने बारे में बताइए मेरा जन्म जो है वो इंडिया में पंजाब में हुआ था नहीं, नहीं। और यहाँ से मैंने एम बी ए फाइनेंस में करने के बाद एक अट्रैक्शन थी बाहर क्या है बाहर क्या है <laughs> क्योंकि जिससे भी सुनते थे फॉरन कंट्रीज बहुत बढ़िया है वहाँ जाना चाहिए बड़ी एनवायरमेंट बढ़िया है सब कुछ बढ़ पोल्यूशन नहीं है डिसिप्लिन है इन्हीं की वजह से मैं कनाडा में मूव कर गया अच्छा अच्छा और कनाडा में अब करीबन को थर्टी ईयर वहाँ हो गए हैं और 30 इयर्स के बाद अभी इंडिया में यहाँ घूमने के लिए आध्यात्मिक स्परिचुअल अनुभूति के अनुभूति के लिए यहाँ पे आए आया है। बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा शीतल जी आप बताइए आपने मैं भी यहाँ अभी घूमने के पर्पज से ही आई थी जी जी जी और हमारे कोई जानकार हैं वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं हम्म हम्म उन्होंने हमें कहा कि आप जब उधर जाएंगे तो माउंट आबू जरूर जाइएगा ब्रह्म कुमारी जी का बहुत बड़ा आश्रम है आश्रम है तो हमने सोचा चलें हम होके आते हैं हमको उन्होंने आपका यहाँ का नंबर दिया कि इनसे कांटेक्ट में रहिए फिर हमने फोन किया तो हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जैसे स्वर्ग होता है ऐसी जगह लगी हमें अच्छा, और मैं पहले समझ नहीं सकती थी कि ब्रह्म कुमारी क्या चीज़ है क्या नहीं है पर यहाँ आके बहुत मन को शांति मिली और बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा कि हम सीधा भगवान के पास आप पहुँचे हैं एक तो यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी लगी यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुँ, हुँ. जो कि अपने और मंदिरों में नहीं मिलता जहाँ हम लोग पीछे भी मंदिरों में घूम के आए हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा यहाँ पे हमें सिस्टोमेटिकली डिसिप्लिन मिला हुँ, हुँ. बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे तो हम तो सोचते हैं कि ऐसे और भी आश्रम बने और भी हिन्दुस्तान में बने जहाँ पे बाहर से लोग आकर यहाँ पर एंजॉय करे और यहाँ पे आकर धर्म को जाने की क्या चीज है धर्म हमारा हिन्दू धर्म क्या है मैं ये सोचती हूँ की हिन्दुस्तान जैसी कंट्री कोई नहीं है संसार में जहाँ पे देवी देवताओं ने जन्म लिया आप ये देखें कि इतना यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है कि अपने फॉरेन कंट्री में हम पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं वहाँ नहीं है वहाँ पे तो स्ट्रेस और टेंशन ही है अच्छा यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगता है जैसे कि हम अपनी माँ की गोद में आ गए इतना पीसफुली टाइम <laughs> निकलता है जी जी। तो मैं तो अब यही कहूंगी की मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा की आप जैसे सज्जनों से जो मुलाकात हुई सबसे बड़ी तो वही बहुत बड़ी बात है जिन्होंने हमारे को इतना मतलब यहाँ तक लाने में अशोक जी ने आपने और एक हमारे जो जानकार है किरण जी, जी। किरण लोइया उन्होंने हमें बोला कि आप जाएं जरूर मैंने सात दिन के वहाँ पर क्लासेस भी ली हैं जो आपकी होती हैं जो कि बहुत जरूरी थी वो ली हमने उससे बहुत नॉलेज मिली आइए आगे बढ़ते हैं और महेश जी से फिर से मैं जोड़ना चाहूंगा कैनेडा में क्या करते थे कैसे आपका जाना हुआ फिर कैसे वहाँ पर सेट हुए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहाँ से जाने के बाद एम करने के बाद अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मैनेजर फाइनेंस था हा हा हा। तो बस एक्चुअली जैसे पुशिंग एक ट्रैक्शन होती है ना फॉरेन कंट्री जैसी वो कंट्री नहीं है हा हा। वहाँ पे बहुत अच्छा है तो उसी ट्रैक्शन की वजह से तो मैं मूव कर गया लेकिन वहाँ जाने के बाद इतनी स्ट्रेस है हा हा हा। पहले तो वो हमारी जो एजुकेशन है उसको वो जीरो समझते हैं जीरो है उसको अपग्रेड करना पड़ता है अब अब इसमें उम्र में, में जाके अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको बच्चे हैं फैमिली करनी है और दूसरी सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं यू आर मोर क्वालिफाइड अगर नहीं करते हैं, तो वो वो दूसरी जो लोअर लेवल आप खुद नहीं कर पाते तो आपके लिए दोनों एक तरफ खुआ एक तरफ खाई है <laughs> तो आपको वो है की लेबर जॉब करनी पड़ेगी उनको लेबर ही चाहिए अच्छा अच्छा उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है तो वहाँ जाके स्ट्रगल के सिवा कुछ नहीं मिला यहाँ पे जो धार्मिक वाली प्रवृत्ति थी वो वहाँ जाके चेंज हो गई क्योंकि तो इतनी स्ट्रेस है, तो तो ऐसा लगता है जब भगवान ने अच्छा किया है कि बुरा किया कुछ समझ, कुछ, समझ में में है। कुछ समझ में नहीं आता कुछ समय में नहीं आता तो वहाँ पे पहले फैक्ट्री में जाब की एक छोटे अकाउंट की जाब की छोटी मोटी फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर अपना काम शुरू किया आजकल आज मैं अपना का काम करता हूँ रियल सेट का ब्रोकर हूँ वहाँ पे तो वो अपना मेरा बिजनेस है अब जैसे 65 का मैं हो गया तो अब इस जो मटीरियल दुनिया है पता चल गया एक से भी कुछ बनेगा मिलियन हो जाएगा तब भी कुछ नहीं बनेगा अल्टीमेटली यू है यहाँ आके इस चीज को पता चला कि शांति पैसे से नहीं मिलेगी शांति साइलेंस में पॉसिबल पॉसिबल जी मह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हम लोग विदेश को देखकर या फिर भारत में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि विदेश काफ़ी सम्पन्न है काफ़ी एजुकेशन वहाँ पर है काफ़ी समझदार लोग वहाँ पर रहते हैं ऐसा हमें लगता है लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमें हकीकत पता चल जाता है कि वो लोग किस तरह से हमको देखते हैं तो ये जो डिफ़्रेंस है उसको हम लोग जब जाते हैं तो पता चल जाता है और फिर वहाँ पर अपने आप फिर वापस नए से शुरू करना पड़ता है जो कुछ यहाँ सीख के हम लोग जाते हैं सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पर अच्छा सेटल हो जाएंगे तुरंत लेकिन वैसा नहीं है जैसा आपने अनुभव बताया तो वहाँ पर जाके आपको पहले से फिर अपना जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर जाके कुछ समय के बाद आप अपने आप को वहाँ पर मैनेज कर पाते हैं तो ज़िंदगी मैनेज करना नहीं है ज़िंदगी जीना है ज़िंदगी खुशहाली का नाम है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे बहुत दूर हो जाता है और हम लोग उस चीज़ को पाने में अपना पूरा ज़िंदगी लगा देते तो आगे बढ़ते हैं आप सुना है रिडमो वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात महेश जी और शीतल जी हमारे साथ में हैं और यहाँ आके उन्हें बहुत खुशी मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि शीतल जी से फिर से जोड़ना चाहूँगा आप एक गृहस्थी हैं गृहणी है मैं चाहूँगा कि आज के समय में आज के सिचुएशन को देख आपको क्या लगता है कि किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन को चलाए देखिए अपने जीवन को चलाने को तो कहते एनिमल भी चला लेते हैं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है पैसा या आप सोचो फैमिली ये ठीक है एक लिमिट तक ठीक है पर जहां आप सोचो कि अगर आपने लाइफ को ऐसे ही बिताना है तो वो ठीक नहीं है मेनली है कि आपको भगवान के साथ किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के साथ जुड़ना ही चाहिए क्योंकि धर्म ही है जो आपको समझाता है कि आप क्या हो जानवर की जिंदगी तो जानवर भी खा पी के सो जाता है खा भी के खा पी के सो, के तो सो जाते हैं बच्चे पैदा वो भी करते हैं इंसान भी करते हैं ये सब चीज लाइफ नहीं है लाइफ है, है आप किसी धर्म के साथ जुड़ो और किसी धर्म के साथ जुड़ के आप अपने आप को समझो कि आप हो क्या ठीक है ना तो मैं तो इस हक में हूँ कि अगर कोई संस्था ऐसी जैसे ब्रह्म कुमारी जी की संस्था है मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी संस्था है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं और उनको कुछ नज़र आता है जब ही जुड़े हुए हैं ना हुँ. तो मैं ये चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इसके साथ बहुत अच्छी बात है इसमें आपको इंसान बनने की मोटिवेशन देते हैं आपको बताते हैं कि आप हो क्या जी जी जी मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा <laughs> से ज़्यादा इस ब्रह्म कुमारी संस्था को बढ़ाया जाए और अभी एक माउंट आबू है मैं तो कहती हूँ ऐसे 50 माउंट आबू बनने चाहिए अर्शीतल <laughs> जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत अच्छी बात आपने बताया कि जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं अगर हम भी खाए पिए और बच्चों को पैदा करें तो ये इंसान की तरह नहीं जानवर की तरह हमारा जीवन बन जाता है अगर इंसान हमने बनना है इंसानियत हमें दिखाना है तो कहीं ना कहीं हमें जो है इंसान होने की पहचान को बरकरार रखना होगा हम कौन है कहाँ से आए हैं हमें क्या करना है हमारा अस्तित्व क्या है इसे जानना बहुत ज़रूरी जब हम लोग इन चीज़ों को जान लेते हैं तो हम सही मायने में इंसान हो के इंसानियत की पहचान देते हैं और हम मानव एक दैवी शक्ति से सम्पन्न हो जाते हैं जब उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो अब जुड़ने की जो बात आती है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा जिस तरह से एक छोटा सा मोबाइल उसको भी अगर हम पूरे दिन यूज़ करना चाहते हैं तो रात में इलेक्ट्रिक से चार्ज करना पड़ता है वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी चार्ज करना है अपने जीवन को भी उन्नति की ओर यानी मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करना है दैवी शक्तियों को ग्रहण करना है तो कहीं ना कहीं हमें योग के माध्यम से ईश्वर को याद करना है और ईश्वर से शक्ति ग्रहण करना है जब शक्तियाँ आती जाएगी तो हमारा मनुष्य जीवन जो है दैवी शक्तियों से संपन्न हो जाएगा बहुत ही अच्छा मैसेज आपके शब्दों में रहा तो आइए फिर से मैं महेश जी से जुड़ना चाहूँगा महेश जी कैसे हैं आप जी जी जी और मैं चाहूँगा कि इस आनंद को और बढ़ाते हैं एक आध गीत जो आपको बहुत पसंद आता है चाहे कोई भी फिल्मी गीत हो हिंदी गीत हो जो आपके दिल के करीब हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक लाइन वो मेरे ख्याल में मेरी वाइफ है वो बैठ बैठन जी शीतन जी बताइए कौन सा एक गीत अभी आपको याद आ रहा है चांद आही भरेगा फूल दिल ताम लेंगे चांद आही भरेगा फूल दिल थाम लेंगे उसन की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आए बरेगा <laughs> चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया और बारी प्यार से बहुत ही दिल से आपने गुनगुनाया भी उसे अच्छा लगा हमें आपको सुनकर एंड चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर और आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी बहुत ही खुशी हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ इस संस्थान में आकर जो खुशी आपको मिल रहा है आपके शब्दों से हमें पता चल रहा है और जाते जाते महेश जी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे एक संदेश नाइनटीन में राजा गार्डन में दिल्ली में ब्रह्म कुमार जी का सेंटर है शायद एक अभी अभी है, भी है हाँ। मैं उस टाइम पे काले पढ़ता था तो दिल्ली में एग्जाम के लिए आया था तो मैं उस सेंटर में गया था कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं माउंट आबू में भी आँ आ पाऊंगा और आके मेरी लाइफ को एक नया मोड मिलेगा एक नई डेस्टिनेशन मिलेगी जी। तो आई फील प्राउड टू बी हेयर टूडे और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो संसार में हम आए हैं हम कौन हैं कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है इन तीन बातों को हमेशा अपने साथ याद रखो और जब भी टाइम मिले यह नहीं है कि सुबह दो घंटे बैठना ही है दिन में जब भी फुर्सत हो गाड़ी चलाते समय कहीं भी फुर्सत हो पाँच मिनट दो मिनट भगवान के साथ जुड़ने की साइलेंस में जाने की, की प्रयास करना चाहिए और अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए लाइफ बहुत कीम्ती कीम्ती है, है और इसको इसको ऐसे गवाना नहीं चाहिए क्या बात क्या बात मैं जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि हमारा लाइफ जो है बहुत ही मूल्यवान है वैल्यूएबल है इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाना है तो जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन में सुबह या शाम को कुछ समय कुछ पल निकालकर ईश्वर को याद करना चाहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ व सुंदर बनाना चाहिए बहुत ही सुंदर मैसेज फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा शीतल जी से कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल <laughs> और एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्रों को मैं तो यही संदेश दूँगी पूजा पाठ या भगवान का नाम लेने के लिए कोई उम्र या कोई टाइम नहीं होता आप बचपन से ही अगर इनके साथ जुड़ते हैं भगवान के साथ तो आपको बुढ़ापे में आ, इतनी तकलीफ़ें नहीं आएंगी और बुढ़ापे में आके अगर आदमी सोचता है कि मैं अब भगवान के साथ जुड़ूं तो क्या है कि आप ना तो नीचे बैठ ही सकते हो ठीक से <laughs> <laughs> और आपके पास एक बहाना मिल जाता है जी मैं तो बैठ ही नहीं सकती तो मैं भगवान का नाम कैसे लूँ तो मैं तो कहती हूँ अगर आप बचपन से जुड़ते हैं छोटा सा पौधा लगाते हैं और बड़ा होकर वो वृक्ष बन जाता है ऐसे ही बचपन से अगर भगवान के साथ जुड़ें तो आप उतनी उम्र में जाके आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी कोई भी मतलब ये आप सोचोगे जी मैं बैठ नहीं सकता उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने बचपन से ही ये आ, ऐसे प्रयास है। किए हैं कि भगवान से जुड़ने के कि नीचे बैठ के तो वो फिर ऐसा मौका ही नहीं आता कि आपके घुटने नाकाम करें उस टाइम पर तो यही मैं तो कहना चाहूँगी कि जितना भी टाइम मिलता है आपको भगवान से ज़रूर जुड़ना चाहिए हरेक को जी जी ये नहीं देखना चाहिए कि अभी बच्चा है छोटा है तो इसको अभी नहीं अभी तो बहुत टाइम है इसकी उम्र पड़ी या नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अगर बच्चे का आप बचपन में ही उसकी टेंशन नहीं उस तरफ डाइवर्ट करोगे तो बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, नहीं, नहीं चलेगा हाँ जी चलिए शीतल जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया ईश्वर को याद करने के लिए किसी भी उम्र की बात नहीं है जब भी समय मिले आप ईश्वर को याद कर सकते हैं और बचपन से ही अगर याद करते हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी कि आप अपने लाइफ में ईश्वर को याद करने के लिए टाइम जो है आप पहले से ही निकाल चुके हैं इसलिए अंतिम समय में भी आप ईश्वर को सहज रूप से याद कर सकते हैं अगर हम लोग बात बात कर ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए अगर पोस्टपोन करते हैं तो वो भी हमारी लाइफ में एक बड़ा स बन जाता है और फिर आखिरी समय में हम उसको याद नहीं कर पाते तो इसीलिए जब भी मौका मिले समय मिले आप ईश्वर को याद करें और उम्र की सीमा नहीं है ईश्वर को याद करने के लिए जब चाहे तब आप याद कर सकते हैं बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आपने शीतल जी थैंक यू सो मच you, तो महेश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत Thank शुक्रिया so और मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन परिवार आपके साथ हैं और आध्यात्मिक जीवन को आप इसी तरह इंजॉय करें खुश रहें अपने जीवन में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशे करता हूँ महेश जी एंड शीतल जी को सुनकर कहीं न कहीं आपको भी लग रहा होगा कि सचमुच हमारे जीवन में हम कामकाज तो करते ही रहते हैं लेकिन ईश्वर के प्रति जो सम्मान है या प्यार है जो समय है वो हम नहीं दे पाते तो आज से मैं चाहूंगा कि आप काम करते हुए ईश्वर के लिए थोड़ा सा समय दे यानी आप अपने लिए समय दे और उस परमात्मा को याद करे जिससे आपको शक्ति मिलेगा आपका जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा तो चलिए आपका जीवन सुंदर बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और महेश शीतल जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम आग्नि साहो रहो आते रहो चांद आए भरेगा फूल दिल लेंगे चांद आए भरेगा फूल दिल लेंगे की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आगे भरेगा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अँधेरा ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा जिस जगह तू नहीं है सुजगा है अंधेरा कैसे फिर चैन कुछ दिन तेर बदनाम लेंगे कैसे फिर चैन सुख सी कलिया बात मिसरी की डलिया मोट गंगा के सही जन्नत कलिया आख सी कलिया बात मिसरी की डलिया मोट गंगा के सही पे जन्नत की गलिया तेरी खाते फरिश्ते शर्त इ लेंगे तेरी खाते फरिश्ते शर्त इ लेंगे उसम बात चली तू सब तेरा नाम लेंगे चांद आए भरेगा चुप न होगी हम भी कुछ कहेगी घटा भी और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी चुप न होगी हवा भी कुछ कहेगी घटा भी और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे फिर तो पत्थर ही शायद जब्त से काम लेंगे की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे चांद आ है दिल थाम लेंगे हुस्म की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे